मेरी जंगल डायरी से कुछ पन्ने भाग तिरसठ लेखक पंकज अहोधिया पानी में डूबे गांव का अनकहा दर्द स्त्री रोगों के लिए उपयोगी वनस्पतियां और सलीहा दूर दूर तक पानी ही पानी था मैं अपलक इस मनोहारी दृश्य को निहार रहा था दूर पानी के बीच पहाड़ों के शीर्ष दिख रहे थे जो सघन वनस्पतियों से ढके हुए थे तभी पास खड़े व्यक्ति ने कहा कि साहब आप जो सामने पानी देख रहे हैं उसमें बावन गांव डूबे हुए हैं मैं चौक पड़ा दिख तो कुछ भी नहीं रहा था पर उस व्यक्ति की बातें सुनकर परिकल्पना से बने दृश्य सामने आ गए मैं छत्तीसगढ़ के गंगरेल बांध के पीछे वाले हिस्से के जंगलों में खड़ा था यह बांध कई दशक पहले महानदी पर बनाया गया था आज यह बांध जाने कितने लोगों की प्यास बुझा रहा है कितने ही खेतों को पानी दे रहा है पान की इस उपलब्धि के सामने बावन डूबे हुए गाँवों का दुख कम दिखता है पर घर से बिछड़ने का दुख वही जानता है जिस पर यह गुजरती है कुछ समय पहले मैं घने जंगल में औषधि बेलों के चित्र ले रहा था पास ही उफंती पैरी नदी थी मैं वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ हर बार मुझे कुछ नया ही मिल जाता है मुझे इस क्षेत्र से मोह हो गया है पर मैं चाह भी प्रेम नहीं करना चाहता यह प्रेम स्थायी नहीं होगा यह वह क्षेत्र है जो निकट भविष्य में पानी के भीतर समा जाएगा यहाँ भी एक बांध बनने जा रहा है यह बांध नई राजधानी की प्यास बुझाएगा मुआवजा बांटा जा रहा है डोमान क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है वहाँ से निवासी पूरी तरह से इस बांध निर्माण के प्रति जागरूक वहाँ के निवासी पूरी तरह से इस बांध निर्माण के प्रति जागरूक हैं पर यहाँ असंख्य ऐसे भी निवासी हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं बताया गया है और शायद बताया भी नहीं जाएगा जिस दिन यह क्षेत्र डूबेगा पानी के साथ ये निवासी भी काल के गाल में समा जाएंगे मैं असंख्य जीव जंतुओं की बात कर रहा हूँ जो हमारी तरह ही इस धरती के निवासी हैं बांध बनाना यदि जरूरी है तो बनाए जाएं पर विस्थापितों में केवल मनुष्य ही नहीं शामिल किए जाएँ वनस्पतियों और उन पर आश्रित असंख्य जीवों के पुनर्स्थापन की भी योजना हो गंगरेल के पानी से आधे डूबे एक गांव में मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनके नाते रिश्तेदार इस आधे डूबे गांव को उसके हाल में छोड़कर शहरों में बस गए बुजुर्ग व्यक्ति अब अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ दूसरे गांव वालों के साथ रहते हैं उनकी कोई संतान नहीं है उन्होंने बताया कि बावन गाँव और डूबे बावन गाँव और डूबे क्षेत्र में घने जंगल थे जब पानी भरना शुरू हुआ तो गांव वाले अपने मवेशियों के साथ सुरक्षित जगहों पर आ गए पर वनस्पतियाँ और दूसरे प्राणी देखते ही देखते पानी में समा गए उन्होंने दो बाघों को जमीन में समाते देखा था उस समय यह क्षेत्र बाघों और दूसरे खूंखार जीवों के लिए प्रसिद्ध था आज जंगली जानवरों के नाम पर क्षेत्र में भालू अधिक संख्या में है पहाड़ियों के ऊपर जिन गाँव वालों ने शरण दी भालुओं ने भी वहीं अपना ठिकाना बना लिया अपनी गाड़ी गांव में ही खड़ी कर मैं स्थानीय लोगों के साथ जंगल में काफ़ी देर तक तस्वीरें लेता रहा यह क्षेत्र जैव विविधता से पूर्ण लगा जड़ी बूटियों के व्यापारी शायद यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं इसीलिए दूसरे स्थानों में दुर्लभ हो चुकी बहुत सी वनस्पतियाँ यहाँ मज़े से उग रही थी इन वनस्पतियों के बचे होने के दूसरे कारण भी है आजकल दैनिक मजदूरी इतनी अधिक हो गई है कि व्यापारी अधिक महंगी जड़ी बूटियों के लिए ही वनवासियों को जंगल में भेजते हैं इससे कम कीमत वाली जड़ी बूटियां बच जाती हैं यह अनोखी एक अनोखी बात यह भी पता चली कि इस क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सक कम हैं। इससे आम लोगों में वनस्पतियों के औषधि उपयोग के विषय में कम जानकारी है ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और मछली पकड़ते हैं बहुत से लोग मजदूरी के लिए आस के गाँवों में चले जाते हैं यह सौभाग्य की बात थी कि हमारे साथ दूसरे क्षेत्र के एक पारंपरिक चिकित्सक थे वे भी इस क्षेत्र की जैव विविधता से मुग्ध थे वे अपनी आवश्यकता की जड़ी बूटियों जड़ी बूटियाँ एकत्र कर रहे थे उन्होंने चट्टानों के बीच हमें एक अनोखी वनस्पति दिखाई और बताया कि इस वनस्पति से स्त्री रोगों की चिकित्सा की जाती है औषधि चावल को पका कुछ समय तक इस वनस्पति की चौड़ी पत्तियों में रखा जाता है फिर रोगियों को दिया जाता है उन्होंने दावा किया कि बहुत से रोगों की आरंभिक अवस्था में यह सरल प्रयोग लाभ पहुंचाता है जिन्हें किसी तरह का रोग नहीं हो ऐसी महिलाओं को भी इन पत्तियों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए मैंने उस पनस्पति की तस्वीरें खींची और उसकी वैज्ञानिक पहचान का प्रयास करने लगा इसी उधेड़ बुंद में मुझे उड़ीसा के नियमगिरी क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सकों की बातें याद आने लगीं वे भी स्त्री रोगों के लिए इसी वनस्पति का प्रयोग करते हैं पर रोगों की पुरानी अवस्था में वे एक एक करके 12 तक वनस्पतियाँ बढ़ाते जाते हैं रोग की बढ़ी हुई अवस्था में 12 अलग अलग किस्म की वनस्पतियां वनस्पतियों में गरम गरम भात पर परोसा जाता है और फिर एक एक कौर के रूप में रोगी को खाने दिया जाता है साथ चल रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ लंगड़ा चल रहे थे घुटने में समस्या थी उन्हें नहीं मालूम था कि उनके मर्ज का इलाज उन्हीं के जंगलों में था मैंने सलिया नामक पेड़ की पहचान बताई और उससे गोंद एकत्र करने की विधि बताई फिर गोंद के आंतरिक प्रयोग की विधि विस्तार से समझाई उन्हें यह भी बताना नहीं भूला कि कितनी अवधि के बाद दोबारा गोंद एकत्र किया जाए ताकि पेड़ बेमौत न मर जाए पेड़ को धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए उनसे अनुरोध किया कि यदि स्थिति सुधरे तो हर सोमवार को पाँच विशेष वनस्पतियों के सत्व से इस पेड़ को सींच कर धन्यवाद दे दीजिएगा दरअसल ये सत्व सलिया को साल दर साल सुरक्षित रखेंगे बुजुर्ग सहर्ष तैयार हो गए और बोल पड़े कि पेड़ को सोमवार को धन्यवाद देने आना है और आपको मैंने कहा आपको लाभ हो तो यह विधि मूल रूप से बिना शुल्क लिए दूसरे को बताइएगा मेरा धन्यवाद हो जाएगा जंगल में अपनी विध्वता झाड़ने के लाभ भी हैं और नुकसान भी लाभ यह है कि लोगों से आत्मी संबंध बन जाते हैं और नुकसान यह है कि बहुत बार ऐसे ज्ञान को जानकार साथ चल रहे लोगों इसे फिर से पढ़ना चाहिए जंगल में अपनी विद्वता झाड़ने का लाभ के लाभ भी हैं और नुकसान भी लाभ यह कि लोगों से आत्मी संबंध बन जाते हैं और नुकसान यह कि बहुत बार ऐसे ज्ञान को जानकर साथ चल रहे लोग आपको विद्वान मानकर मौन धारण कर लेते हैं और जानकर भी कुछ नहीं बोलते हैं इस गलत फहमी में कि ये तो सब जानते हैं पर किसी को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ में देखकर मन रुक नहीं पाता है इस लेखमाला के पिछले लेख में जल धान पर बात बात अटकी थी इन दोनों जंगल यात्राओं के दौरान औषधि धान पर ढेरों जानकारियां मिली आने वाले लेखों में मैं इस पर लिखने की कोशिश करूँगा क्रमशाह लेखक कृषि वैज्ञानिक हैं और वन औषधियों से संबंध संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद